रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक उन्नीस भाग चौबीस में हॉल ने एक गल्पकथा लिखी जिसका शीर्षक था डेडालस यह पहले पुस्तक थी जिसमें बिना संभोग या गर्भधारण किए परखनली में प्रजनन की वैज्ञानिक संभाव्यता का वर्णन था उस समय इस कहानी को विज्ञान की गल्पकथा का एक दिल दहलाने वाला नमूना माना गया। डोकप्रिय और प्रभावशाली पुस्तक सिद्ध हुई और उसने 20वीं सदी में लगने वाले झटकों की एक झलक पेश की उससे ही प्रेरित होकर हक्सले ने 1932 में अपना उपन्यास न्यू वर्ल्ड लिखा प्रजनन से जिनमें बच्चों पर आधारित समाज की इस कहानी में दुनिया रहने लायक नहीं रह जाती कृत्रिम प्रजनन की संभावनाओं को उजागर करने के बावजूद हार्ल ने सुजनन विज्ञान की घोर निंदा की उन्होंने शिकायत की कि मनुष्यों की आजादी के दुश्मन सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर उसका उपयोग अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं उन्नीस में हार्ल ने डेली एक्सप्रेस की एक युवा संवाददाता जीव विज्ञानी हेलिन स्पर्वे से विवाह कर लिया हॉलिन का आम लोगों की भलाई से गहरा जुड़ाव था ऑक्सफोर्ड में छात्र जीवन के दौरान वे वे थे, परन्तु बाद में में धारा की ओर आकर्षित हुए और 1942 में उन्होंने औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की आगे चलकर वे कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार डेली वर्कर के मंडल के अध्यक्ष बने इस दौरान उन्होंने विज्ञान के विषय पर तीन सौ ऐसी भी अधिक लेख लिखे जिनमें उनकी राजनीति भी साफ उजागर होती है हार्लिंग का विश्वास था कि जो सुविधाएं उन्हें मिली थी वही सुविधाएं मेहनतकश लोगों को भी उपलब्ध होनी चाहिए इसलिए वे समाजवादी बने बात में सोवियत संघ की घटनाओं जैसे कि विरोधी कृषि वैज्ञानिक लायसेंको का उत्थान और स्टालिन के अपराध से खिन्न होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी हालांकि स्टालिन और लाइजेंको के प्रति उन्होंने आंशिक समर्थन प्रदर्शित किया था